श्रेष्ठ दास के पद का हमें से काशय की कृपा करें अपन पौ आप ही बिरा जैसे शान कांच मन विरमते भूख मर जौ के हरि हरिभक्रख जल प्रतिमा देख पड़ो वैसे ही कद फटिक शिला पर दसन आन अरव मुझ नहीं घर घर बचत पकड़ो सूत्र में प्रवेश के पहले कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी जरूरी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 तुम्हारी इस बेईमानी से कौन तुम्हें बाहर निकाल सकेगा यह बेईमानी तुम्हें पूरी खुली आंख से देखनी होगी कष्टपूर्ण है दूसरे की बेईमानी देखनी तो बहुत आनंदपूर्ण होती है खुद की बेईमानी देखनी बहुत कष्टपूर्ण होती है क्योंकि उसमें तुम्हारी अपनी ही आंखों में तुम्हारी प्रतिमा गिर जाती और तुमने बड़ी भव्य प्रतिमाएं बना रखी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 और गाय के गले में तो फरीद ने कहा दूसरा सवाल है अगर हम ये बंधन बीच से तोड़ दें तो गाय आदमी के पीछे जाएगी कि आदमी गाय के पीछे जाएगा तब जरा अनुयायी चिंतित हुए उन्होंने कब बात तो सोचने जैसी है मजाक नहीं क्योंकि एक बंधन तोड़ दो तो गाय भाग खड़ी होगी और आदमी गाय के पीछे भागेगा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 काम सोचता है कि कामनी उसे बांधे हुए सांसारिक सोचता है कि संसार उसे बांधे हुए नहीं कोई तुम्हें बांधे हुए नहीं तुम चालाक हो और तुम्हारी चालाकी गहरी है तुम अपने को धोखा दे रहे हो मगर धोखा कुशलता का है दूसरा बांधे हुए है इसलिए मैं क्या कर सकता हूं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 एक सुंदर स्त्री निकलती तुम मोहित हो जाते हो सुंदर स्त्री तुम्हें मोहित कर रही है तुम मोहित होना चाहते हो राह पर हीरा दिखाई पड़ता है तुम झपट के उठा लेते हो हीरे ने तुम्हें निमंत्रण दिया या तुम वासना लेके चलते थे वो वासना झपट पड़ी दूसरे को दोष देना बंद करो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 बहुत बड़े दार्शनिक शब्द नहीं लेकिन एक ग्रामीण का गहरा अनुभव और ग्रामीण के अनुभव की ताजगी है वे जो प्रतीक भी चुनते हैं वो गांव के सहज प्रतीक लेकिन उनकी चोट बड़ी गहरी है जितना सुसंस्कृत शब्द हो जाता है उतना ही मृत हो जाता है भाषा जितनी साफ सुथरी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 लेकिन हृदय को चोट नहीं करती बुद्धि को छूती है और बिखर जाती कबीर और जीसस की भाषा सीधी सादी है अनुभव की है शास्त्र की नहीं है ये सारे प्रतीक अनुभव के हैं कबीर ने कहा अपन पो आप ही बिसरो खुद ही भूल गए हो खुद को दूसरों को दोस्त दे रहे हो खुद ही बंध गए हो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 भयभीत करने के ढंग बड़े सूक्ष्म हो सकते हैं कोई तुम्हारी छाती पे तलवार रख के तुम्हें डरा सकता है कोई तुम्हें नरक की पूरी व्यवस्था समझा के डरा सकता है कि वहां आग जलेगी लपटे होंगी तेल होगा तेल के कढ़ाई होंगे उसमें तुम डाले जाओगे सैनिक तुम्हें डराता है तलवार से तुम्हारे साधु तुम्हें डराते नरक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 दीवानों से टकराया अपने ही हाथ मर गया अपन को आप ही बिसरो और यही जीवन की कथा है तुम्हारी भी किससे तुम नाराज हो रहे हो किससे तुम मोह से भरे हो किस तो तुम्हारी घृणा है कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारे सभी संबंध दर्पणों की बातें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 लेकिन तुम्हारे सभी संबंध रिलेशनशिप दर्पण की भांति है उसमें दिखाई तुम स्वयं ही पढ़ते हो कोई और नहीं ख्याल करो क्रोधी आदमी सब तरफ पाएगा कि सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं कोई हंसेगा तो समझेगा मेरे लिए हंसते रास्ते पर कोई खुशफुस बात करेगा तो समझेगा मेरे लिए बात करते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 क्रोध आदमी अपने चारों तरफ हर स्थिति से क्रोध को उपजा लेता है लोभी आदमी अपने चारों तरफ देखता है कि सब उसको लूटने को तैयार है सब मित्र बेटे पति पत्नी सब उसको लूटने को तैयार है सगे संबंधी सब एक ही नजर पे लगे हैं कि किस तरह इसको लूट लें।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 जब ईर्षा से भरे मालूम पड़े तो ये बटन दबा दें इस तरह के सब मनोवेगों के लिए बटन लगाए रखे और बड़े हैरानी की बात है कोई नहीं है सताने को वह लेकिन वक्त पर आदमी क्रोधित होता है कोई कारण नहीं क्रोधित होने का वो खुद भी बेचैन होता है कि मैं क्रोधित क्यों हुँ? पर क्रोधित है क्रोध लोभ मोह सब तुम्हारी भीतरी अवस्थाएं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 तो मुझ गरीब को क्यों फंसाते हो मैं भी अर्थहीन हूं तो आधुनिक चित्रकला बिल्कुल अर्थहीन प्रकृति जैसी है उसे तुम देख के प्रसन्न हो सकते हो उदास हो सकते हो दुखी हो सकते हो सुखी हो सकते हो मगर अर्थ वहां कुछ भी नहीं मुल्ला नसरुद्दीन देखने गया था उस प्रदर्शनी को आधुनिक चित्रों की चित्र देख देख के वो परेशान हो गया कुछ सूझबूझ के बाहर है सब न इनका आगा न पीछा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 और जितने जल्दी तुम समझ लो कि दूसरे का कोई हाथ तुम्हें नष्ट करने में नहीं उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में सृजन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा जैसे स्वान का भरते भूख मरो अपन पो आप ही बिसरो ऐसी ही तुम्हारी दशा है जो कहरी बपू निरख कूबजल प्रतिमा देखी परो और जैसा सिंह ने गुजरते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 लेकिन अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जो सच है जिसको तुम छिपाए बैठे हो और जिसको वो उगाड़े डाल रहा है तो तुम झपट पड़ोगे निंदा पीड़ा देती है निंदक के कारण नहीं निंदा पीड़ा देती है कि तुम्हारे ढके हुए सत्य तुम्हारे सामने ही उघड़ने शुरू हो जाते अगर तुम गौर से निंदक का विचार करोगे तो तुम अक्सर पाओगे कि सौ में निन्यानवे मौकों पर वो सही है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 कि कहीं भूल चूक करके इसको खत्म कर दू क्यूंकि अचेतन में ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने दस पांच बार न सोचा हो कि ये खत्म ही हो जाए पत्नी पत्नी खोजना मुश्किल है जिसने दस बार न सोचा हो कि ये कैसे खत्म हो जाए तो झंझट मिटे खत्म हो जाने पर रोएंगे छाती पीटेंगे और वो भी कारण समझने जैसा है जब कोई मरता है तुम इतना रोते हो उस रोने में तुम्हारा अपराध का भाव भी है क्योंकि तुमने इसे मारना चाह था और अब यह मर गया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 ये परिपूर्ति कर रहा है सब्सटीट्यूट खोज रहा है इतनी ताकत पैर दबाने में लगाई होती सिर दबा दिया होता ये रोने पीटने से कोई अर्थ नहीं तो ये भी अचेतन भय हो सकता है कि कहीं मैं मार ही ना डालूं, इसलिए भी हाथ कप सकता है लेकिन खुद के पास तो इतना भी फासला नहीं होता जब मैं बीमार हूं तो निदान खुद नहीं हो सकता क्योंकि अब भय बहुत ज्यादा है कि कहीं भूल ना हो जाए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 अगर सच लिखना शुरू कर दूंगा तो तुम कहीं के न रहोगे और कहते हैं वो आदमी चुपचाप खिसक गया फिर उसने शिकायत न की झूठ तुम्हारे संबंध में कोई कहे सहा जा सकता है सच चुभता है जो चीज चुभे जान लेना कि किसी दर्पण ने तुम्हारा चेहरा दिखाया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 चिल्लाता है चीखता है निश्चित ही कष्ट में पड़ा है और शायद सोचता होगा कि इस बर्तन में कोई तरकीब है जिसकी वजह से मैं फंस गया लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता वही तुम्हारी दशा है बड़ी मुट्ठी बांध ली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 फिर जितनी बड़ी तो मुठ्ठी बनाते जाते हो संसार के घड़े में उतने ही फंसते जाते हो कहते हैं कबीर मरकटी मुठी स्वाद नहीं बिहारो घर घर रटत फिरो और फिर घर घर चिल्लाता फिरा रोता फिरा मगर मटके को लटकाया रहा कष्ट भारी था लेकिन लोभ भी भारी था लोभ कष्ट से ज्यादा मालूम पड़ता है इस बात को ख्याल में रख ले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 तोतों को पकड़ने वाले ब्याघ एक छोटी सी तरकीब का उपयोग करते हैं रस्सी बांध देते हैं दो वृक्षों के बीच रस्सी के बीच में छोटी छोटी लकड़ियां अटका देते हैं। तोते उन लकड़ियों पर तो आकर बैठ जाते वजन के कारण लकड़ी उल्टी घूम जाती तोते नीचे लटक जाते हैं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 जियो सब पकड़ो कुछ भी मत रहो घर में रहो दुकान पर बाजार में पकड़ो मत मुट्ठी खुली रखो जियो सारे संसार को वो जीने के लिए है उसके जीने से प्रौणता मिलेगी उसके जीने से समझ बढ़ेगी अनुभव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 छोटन का बता दो उसने कहा सी ए टी कैट कैट यानी बिल्ली जब स्कूल में ये पढ़ाया जाए इसको बिल्कुल सीखने ही मत इसको सीखे कि फिर दूसरी चीजें सीखना पड़ती बस इस पे ही तो तुम इस पे ही रहना फिर बड़े बड़े शब्द आते हैं इसके पीछे और फिर कोई अंत ही नहीं उसी में मैं फंस गया